पातजल योग प्रदीप साधन पाद सूत्र बत्तीस विचारों द्वारा मनुष्य के शरीर में स्वास्थ्य और रोग दोनों ही का संचार किया जा सकता है विचार भूख को उत्पन्न और नाश कर सकता है वह मुखमंडल को सहसा पीला कर देता है मुंह और होठों को सुखा देता है और यह विचार मुखमंडल को प्रफुल्लित रक्त की गति को तीव्र और शरीर पर क्रांति प्रदान करता है यही देह को कपाते हुए नेत्रों से आँसुओं का प्रवाह जारी कर देता है मन की गति इसी के द्वारा शिथिल और तीक्ष्ण हो जाती है यही मनुष्य के आनंद में बना देता है और यही मनुष्य को निराशा की चिरकाल खोह में ढकेल देता है इसी के अकस्मात प्राप्त आनंद को न पचाकर मनुष्य फूलकर मर जाता है और कभी भय के कारण लहू सूख जाने अथवा मन की गति रुक जाने तथा भय शोक और असह्य दुख के कारण तुरंत और अकस्मात मृत्यु हो जाती है अर्थात जहाँ यह मनुष्य को मृत्यु के मुख में तुरंत धकेल सकता है वहाँ वही उसे स्वास्थ्य आनंद और सुख प्रदान कर सकता है वस्तुतः हमारी दुनिया भर नहीं है जिसको हम मानते हैं प्रत्युत वह है जिसका हम विचार करते हैं मनुष्य विचारों का एक पुतला है जैसे इसके विचार होते हैं वैसा ही यह बन जाता है इसलिए यदि हम रोग के विचार को एक समय तक निरंतर बनाए रखेंगे तो निराश होना पड़ेगा रोग अपना स्वरूप अवश्य दिखलाएगा अर्थात जैसा विचार करेंगे वैसा ही हो जाएगा अतः प्रतिदिन प्रतिक्षण मनुष्य को चाहिए कि वह निराश न हो वर सदैव आशाजनक प्रसन्नता स्वास्थ्य और सफलता के विचारों को मन में धारण करे सुख और आशा की तरंगें रक्त की गति पर ही उत्तम प्रभाव डालेगी और उसको शुद्ध तथा लाल करके स्वास्थ्य के सूप प्रभाव को संपूर्ण देह में बांट देगी जिससे तुम अपने स्वास्थ्य को अच्छा और शरीर को व्याधियों से सुरक्षित रख सकोगे प्रत्येक मनुष्य सुंदरता स्वास्थ्य और सुख में जीवन की इच्छा करता है प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह सौ वर्ष तक जीवित रहे वह सौ वर्ष तक उस प्रकार का जीवन नहीं चाहता जो रोते झिकते हुए और खाट पर पड़े हुए औषधियों का सेवन करते हुए कटे वह तो ऐसा जीवन चाहता है जो काम करते हंसते खेलते हुए बीते वह उसी के लिए ईश्वर के सम्मुख से झुकाकर प्रार्थना करता है पश्चिम सर सरदह सतम दीवेम शरदह सतम त्रृणियाम शरदह सतम प्रभ्रवाम शरद शतम अदीना श्याम शरदम शतम मैं सौ वर्ष तक देखूं सौ वर्ष जीवित हूँ रहूँ सौ वर्ष तक सुनूं सौ वर्ष पर्यंत बोलूं सौ वर्ष तक सुखी और स्वतंत्र जीवन भोगूं धार्मिक और लौकिक दोनों विषयों में मनुष्य उतना ही सफल होता है जितना उसका संकल्प दृढ़ होता है यदि कोई किसी कार्य में असफल है इसका कारण उसका दुर्भाग्य नहीं बल्कि उसके संकल्प की निर्बलता है मनुष्य के अंदर वह बहूल्य शक्ति ऐसी गुप्त है कि जो कोई इसके इससे काम लेना शुरू कर देता है उसको ही यह महान और उच्च बना देती है अटल संकल्प में एक बलवान शक्ति होती है जो अपने अनुकूल अवस्था को स्वयं में अपनी ओर खींच लेती है इस कारण यदि आप जीवन यात्रा में सफल होना चाहते हैं तो उस शक्ति को अपने अंदर उत्पन्न करें क्योंकि जीवन की कठिनाइयों को दूर करने वाली यही एक शक्ति है जिनमें यह शक्ति है वे अपने विचारों को बलवान बनाकर दूर तक भेज सकते हैं परंतु जिनमें यह नहीं है वे ऐसा नहीं कर सकते और यही कारण है कि कुछ मनुष्य निर्बल विचार वाले मनुष्यों की अपेक्षा अधिक सफल यशस्वी और ऐश्वर्यवान हो जाते हैं संकल्प शक्ति ही मन को एकाग्र करके मस्तिष्क की ओर विचारों के आकर्षण में सहायक होती है आकर्षण का यह नियम है कि उसका झुकाव अपने सहधर्मी पदार्थ की ओर अधिकतर होता है अर्थात प्रत्येक पदार्थ अपने सहधर्मी पदार्थ को अपनी ओर खींचता है इसलिए जो मनुष्य जैसा बनना चाहता है उसको दृढ़ संकल्प के साथ अपने अंदर वैसे ही विचार उत्पन्न करने चाहिए और ये विचार अपनी सहधर्मी को अवश्य अपनी ओर खींच लाएंगे जिसका परिणाम यह होगा कि वह अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होगा इसलिए यदि तुम कोई काम करना चाहते हो तो तुम काम की छुटाई बढ़ाई की ओर न देखो देखा करो प्रत्येक अपने विचारों के न्यूनाधिक्य पर ध्यान रखा करो क्योंकि काम में उसकी छुटाई या सुगमता के कारण सफलता नहीं होती प्रत्युत उस काम के करने में तुम्हारी संकल्प शक्ति की न्यूनाधिकता के अनुसार सफलता होगी जो बात तुम्हें करनी हो उनके लिए यूँ ही विचार न किया करो और जब किसी काम को करने का विचार करो तो फिर उसको दूसरे निर्बल विचारों की तरंगों के नीचे दबने न दो और किसी ऐसे मनुष्य की सम्मति की परवाह न करो जो तुमको अपने विचार की कठिनाइयों के कारण छोड़ देने का उपदेश कर रहा हो ऐसे मनुष्य स्वयं निर्बल हृदय और निर्बल विचारों के होते हैं इसलिए वे साधारण बातों को असंभव बातों में गिन लेते हैं और सच तो यह है कि ऐसे मनुष्यों ने विचारों की शक्ति को कभी अनुभव नहीं किया यदि किया होता तो वे कभी भी किसी के साहस और विचार को यदि वह विचार किसी बुराई के करने अथवा ऐसे कर्म करने का न हो जिसके करने से उनकी जान जोखिम में हो और मनुष्य समाज में अशांति उत्पन्न होने का भय हो न गिराते वरण उसका साहस तोड़ने के स्थान में अपने प्रबल विचारों को साथ मिलाकर और भी अधिक पुष्ट करते और सफलता के आदर्श तक पहुँचाने में सहायता देते जब मनुष्य एक बार दृढ़ विचार करके खड़ा हो जाता है तब चाहे उसमें मार्ग में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों न हो वह सब को पार कर जाता है कोई वस्तु तो उसको अपने उद्देश्य से नहीं रोक सकती वरण ऐसे पुरथार्थी मनुष्य की सहायता के लिए प्रकृति आप काम करती है कोई पुरुष पहले से ही महान नहीं होता प्रत्युत जो अपने आभ्यांतरिक शक्तियों से काम लेने लग जाता है वही महान पुरुष बन जाता है और जो इनकी ओर ध्यान नहीं देते वही अपनी जीवन यात्रा में पीछे रह जाते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती को साधारण साधु से वर्तमान काल का ऋषि बनाने वाली यदि कोई वस्तु थी तो वह केवल उसकी संकल्प शक्ति थी समस्त भारतवर्ष के विचारों से के विरोध रखता था परंतु जब वह मनुष्य एक बार अपने क्षेत्र में आरूढ़ हो गया तो कोई भी मनुष्य उनके सम्मुख खड़ा ना हो सका इसका कारण उनकी अगाध विद्या ही नहीं थी प्रत्यु दृढ़ संकल्प शक्ति और उस शक्ति में पूर्ण विश्वास का होना था इसी शक्ति के भरोसे पंजाब के महाराज रणजीत सिंह ने अटक नदी की छाती को घोड़ों के खूर पुटों से यह कहकर रौन डाला और अपनी सेना को पार कर कर दिया कि जाके मन में अटक है सोई अटक रहा जाके मन में अटक नहीं उसको अटका अटक, अटक कहाँ सचमुच यदि मन के अंदर रुकावट नहीं तो फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमको अपने उद्देश्य की पूर्ति से तथा अपने जीवन को सुखी और समर्थक बनाने से रोक सके